राजमहल को छोड़कर वन में चले जाते हैं जहां उन्हें कठोर तपस्या के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तत्पश्चात वे धर्म के प्रचार के लिए काशी में जाते हैं और फिर वे वेणुवन के लिए प्रस्थान करते हैं अब सुनिए इससे आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है अनाथ पिण्डत की दीक्षा एक बार उत्तर की ओर से कोसल देश का एक धनी ग्रिहपती वेनुवन आया गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था इसलिए वो सुदत्त नाम से प्रसिध्ध था जब उसने सुना कि महामुनी यही निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया तथागत ने उसका श्रद्धा भाव देखकर कहा हे सोम्य तुम धर्म को जानते हो दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहां आए हो इसलिए तुम नैष्ठिक पद के अधिकारी हो आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं अतः तुम दान करो शील और श्रष्टाचार का पालन करो विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया हे महामंत मैं शावस्ती नगर का निवासी हूं मैं वहां आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूं आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं फिर भी मुझ पर दया कर आप वहां पधारें और निवास करें भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया सुदत्त और उपतिष्य धीरे-धीरे कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेतवन दिखाई दिया जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूं सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूं वह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वह भूमि बेच दी जब सुदत्त ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभुत धन राशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया इसलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे विशाल विहार बन कर तैयार हो गया संक्षिप्त, संक्षिप्त बुद्ध, बुद्ध चरित इस शंकला के अंतरगत अभियाप सुन रही थी एक कारिक्रम मूल का था महा कवी अश्वघूश आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजू मेनी जितेंद्र राम प्रकाश और कीमती आनंद तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति